श्री कृष्ण भक्त मालिका स्वामी विवेकानंद इधर श्री कृष्ण विविध प्रकार से नरेंद्र के प्रति केवल अटूट विश्वास व्यक्त करके ही शांत नहीं रहे यह विचार करके नरेंद्र संसार के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण काफ़ी दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं आ सके हैं वे कलकत्ते के भक्तों से उन्हें दक्षिणेश्वर लाने का अनुरोध करने लगे तब भी नरेंद्र का आना नहीं हो सका परंतु भक्तगण जब नरेंद्र की मानसिक अवस्था की सत्यता परखने के लिए उनके पास आने लगे और बातचीत के दौरान अपना संदेह व्यक्त करने लगे तब नरेंद्र ने सोचा तो क्या अंत में श्री रामकृष्ण भी मेरे प्रति संदेह युक्त हो गए अतः उन्होंने अत्यंत स्वाभिमानपूर्वक निश्चय किया कि अब वे दक्षिणेश्वर कभी न जाएंगे परंतु मन ही मन उन्हें पक्का विश्वास भी था कि वे साधारण मनुष्यों की भांति संसार धर्म का पालन करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं अतः सभी विषयों पर विचार करने के बाद उन्होंने संसार त्याग करने का निश्चय किया इसी बीच एक दिन उन्हें कलकत्ते के एक भक्त गृह में श्री राम कृष्ण के शुभागमन का संवाद मिला और गुरुदेव का अंतिम दर्शन करने वे वहाँ जा पहुंचे ठाकुर ने उनसे अपने साथ दक्षिणेश्वर आने का अनुरोध किया नरेंद्र ने टालने का कितना ही प्रयास किया परंतु तो कोई लाभ न हुआ अंत में हार मानकर उन्हें दक्षिणेश्वर जाना ही पड़ा वहाँ पहुँच कर ठाकुर ने उन्हें आलिंगन पास में बांध लिया और अश्वपूर्ण नेत्रों से गाने लगे बात कहते हुए डरता हूँ और न कहते हुए भी डरता हूँ मेरे मन में भय होता है हाय राधे कहीं मैं तुम्हें खो न बैठूँ प्रेम के इस प्रबल प्रवाह से नरेंद्र के भी हृदय का बाढ़ टूट गया और उनकी आँखों से आँसुओं की धार बह चली उनका इस प्रकार का भाव देखकर उपस्थित सभी लोगों में उत्सुकता हुई परंतु ठाकुर ने उसका कारण न बताते हुए केवल इतना ही कहा हमारे बीच ऐसा ही कुछ हो गया उस रात सभी के चले जाने पर उन्होंने नरेंद्र को एकांत में पाकर कहा मैं जानता हूँ तू का कार्य करने आया है तू संसार में कदापि न रह सकेगा पर मैं जितने दिन हूँ उतने दिन मेरे लिए रह दूसरे दिन नरेंद्र शांत चित्त हो घर लौटे परंतु परिवार की दुर्दशा पूर्वत ही चलती रही अंत में एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि परिवार की दशा में सुधार के लिए ठाकुर से कहूँ तदनुसार दक्षिणेश्वर पहुँच उन्होंने उनसे अनुरोध किया आप माँ काली से कहकर मेरे सांसारिक अभाव को दूर करने का कोई उपाय कर दीजिए ठाकुर बोले अरे मैंने तो माँ से कभी कुछ भी म, नहीं मांगा तथापि तुम लोगों की परिस्थिति में थोड़े सुधार के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया था परंतु तू तो माँ को मानता नहीं इसीलिए माँ तेरी बात पर ध्यान नहीं देती ब्राह्मण समाज की विचारधारा से प्रभावित नरेंद्र उन दिनों मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे पर ठाकुर के प्रति उनकी पूरी आस्था थी और वे जानते थे कि ठाकुर के चाहने पर उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है अतः उस बात से संतुष्ट न होकर वे बारंबार उनसे अनुरोध करने लगे अंत में ठाकुर बोले जा माँ को प्रणाम करके प्रार्थना करना हो जाएगा नरेंद्र काली मंदिर की ओर चल दिए संध्या का समय था आरती की मधुर ध्वनि मानव मन की सारी वेदनाओं को दूर हटाती हुई एक प्रशांत वातावरण की सृष्टि कर रही थी और माँ के नेत्रों में अपूर्व करुणा दृष्टि तथा अजरों पर मृदुमंद मोहक मुस्कान खेल रही थी जीवंत देवी लोक कल्याण की निमित्त वराभय होकर मानव शरणागतों को आश्वासन दे रही थी कि तुम्हारी सारी कामनाएं पहले ही पूरी हो चुकी है प्रणाम करने के पश्चात नरेंद्र ने भाव विफोर हो भक्तिपूर्वक प्रार्थना की माँ विवेक दो वैराग्य दो ज्ञान दो भक्ति दो जिस काम हृदय के साथ नरेंद्र के लौट आने पर गुरुदेव ने प्रश्न किया क्या हुआ माँ को बोलाया ना न दिव्य भाव में आत्मविस्मृत नरेंद्र के चित्त में प्रश्न सुनने के साथ ही संसार की विकराल मूर्ति प्रकट हो गई वे बोले नहीं महाराज वह बात कहना तो भूल ही गया ठाकुर ने उन्हें पुनः जाने को कहा परंतु वैराग्य की घनीभूत मूर्ति नरेंद्र नाथ माँ के चरणों में पहुंचकर संसार को पुनः भूल गए तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ अंत में मनोरथ विफल होता देखकर उन्होंने पुनः ठाकुर को ही पकड़ा महाराज आपको ही कुछ करना होगा आखिर ठाकुर बोले चाहो मां की इच्छा से अब तुम लोगों को साधारण अन्न वस्त्र का अभाव न रहेगा नरेंद्र का पौरुषयुक्त क्रियाकलाप और उनका तेज देख कर ठाकुर विशेष रूप से आनंदित हुआ करते थे एक दिन उन्होंने कहा था इसके अपने देह के भीतर जो है वह शक्ति है और उसके नरेंद्र के भीतर जो है वह पुरुष है नरेंद्र मेरी ससुराल है वे जानते थे कि नरेंद्र मानो नंगी तलवार है उसके भीतर जो ज्ञानाग्नि जल रही है उससे जगत की सारी मलिनताएं छड़ भर में जलकर भस्म हो सकती हैं इसीलिए कामनायुक्त व्यवसायी भक्तों की लाई हुई जो चीज़ें वे दूसरों को खाने के लिए नहीं देते थे उन्हें वे बिना हिचक नरेंद्र को खिलाया करते थे कोई नरेंद्र की प्रशंसा करता तो कहते ऐसा क्यों नहीं होगा जी